श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्णदेव सन 1885 सौ पचास की नवयात्रा बालक स्वभाव श्री राम देव का बालक की तरह डरना, पूर्वोक्त घटनाओं के बाद दो तीन दिन बीत गए तदनंतर एक दिन अपराह्ह के समय पंडित शशधर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के निमित्त दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आने वाले थे बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव को बौधा बालक की तरह डर भी लगा करता था विशेष कोई प्रख्यात व्यक्ति उनसे मिलने आ रहे हैं यह सुनते ही वे डर जाया करते थे उन्हें यह चिंता होती थी कि एक तो वे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरे यह कि किस समय उनको किस प्रकार का भावाव्यस्त हो जाएगा इसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है साथ ही भावाविष्ट होने पर उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहता है पहनने के वस्त्रादि का तो कहना ही क्या है ऐसी स्थिति में आगंतुक व्यक्ति की क्या धारणा होगी तथा वे क्या कहेंगे हम अपने मन में यह विचार करते थे कि आगंतुक व्यक्ति की चाहे कुछ भी धारणा क्यों न हो उससे उनकी हानि ही क्या थी वे तो स्वयं ही कितने ही लोगों को बारंबार यह शिक्षा दिया करते हैं कि लोग नहीं वे पोक यानी कीड़े हैं लज्जा घृणा भय तीनों के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती तब क्या ये भी नाम यश के भिखारी हैं किंतु जब हम इस बात की जांच करते उस समय यह स्पष्ट दिखाई देता कि जैसे बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर भय तथा लज्जा से सिकुड़ने लगता है किंतु थोड़ा सा परिचय होते ही उस व्यक्ति के कंधे तथा पीठ पर सवार हो केशों को खींचते हुए उसके साथ निशंक चित्त से नाना प्रकार के मधुर उत्पात करने लगता है श्री रामकृष्ण देव का आचरण भी ठीक उसी प्रकार का था अन्यथा महाराज यतिंद्र मोहन विशेष प्रख्याति सम्पन्न कृष्णदास पाल आदि के साथ उन्होंने जिस प्रकार स्वच्छंदता के साथ वार्तालाप किया था उससे यह भलीभांति विदित होता है कि उनमें नाम यश की किंचन मात्र भी आकांक्षा विद्यमान रहने पर उन लोगों के साथ देख कभी भी इस प्रकार बातें नहीं कर सकते थे साथ ही कभी कभी यह भी देखा गया है कि कहीं आगंतुक व्यक्ति का अकल्याण ना हो यह सोचकर भी श्री राम कृष्णदेव भयभीत हुआ करते थे क्योंकि उनके आचार व्यवहार को कोई समझे अथवा नहीं इससे श्री रामकृष्ण देव को कोई हानि लाभ नहीं था किंतु उसे न समझकर कर वह व्यक्ति यदि कदाचित व्यर्थ ही उनके निंदा करने लगे तो उससे उसी का अकल्याण होना अनिवार्य है यह जानकर ही वे भयभीत हो उठते थे इसीलिए शत्रीयुत गिरीश आदि किसी समय अभिमानपूर्वक या प्रेम पूर्वक हठ करते हुए श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख उनको लक्ष्य कर नाना प्रकार की कटुक्तियाँ करने लगते तो उस समय वे कहा करते थे अरे वह मुझसे भले ही जो चाहे कहता रहे पर मेरी माँ को तो उसने कुछ नहीं कहा है अस्तु पंडित शशधर उनसे मिलने आएंगे यह सुनकर श्री राम कृष्णदेव एकदम भयभीत हो उठे श्री योगेन स्वामी योगानंद जी श्रीयुक्त छोटे नरेन्द्र तथा और भी अनेक लोगों से उन्होंने कहा अरे तुम लोग उस समय पंडित जी जिस समय आए उपस्थित रहना तात्पर्य यह कि वे निरक्षर हैं विद्वान के साथ वार्तालाप करते समय न जाने क्या कह बैठे इसलिए हम सब वहाँ उपस्थित रहकर पंडित जी से बातें करें तथा श्री रामकृष्ण देव को संभाले रहें यहाँ बालक की तरह उनकी इस प्रकार भयभीत होने की स्थिति को हमारे लिए दूसरों को समझाना कठिन है किंतु जिस समय पंडित शशधर उपस्थित हुए उस समय श्री राम देव मानो दूसरे ही व्यक्ति बन गए हास्यमुख निश्चल दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मानो उनकी अर्धबाह्य दशा जैसी अवस्था हो गई तथा पंडित शशधर को संबोधित करते हुए वे बोले अरे भाई तुम तो पंडित हो तुम कुछ कहो शशधर महाराज दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर मेरा हृदय शुष्क हो चुका है इसलिए भक्ति रस प्राप्त करने की आशा से मैं आपके समीप आया हूं अतः आप ही कुछ कहिए मैं श्रवण करूं श्री राम कृष्णदेव मैं और क्या कह सकता हूं भाई सच्चिदानंद क्या वस्तु है यह कोई भी नहीं कह सकता सर्वप्रथम तो वे अर्धनारेश्वर बने क्यों इसीलिए कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति पुरुष दोनों ही वे हैं तदनंतर उससे एक सीढ़ी उतर कर वे अलग प्रकृति तथा अलग पुरुष बने इस तरह कहना प्रारंभ कर आध्यात्मिक निगूढ़ तत्वों को कहते कहते उत्तेजित हो वे खड़े हो गए तथा पंडित शसधर को संबोधन कर कहने लगे श्री राम कृष्णदेव सच्चिदानंद में जब तक मन लीन नहीं हो जाता तब तक उनको पुकारना तथा संसार का कार्य करना दोनों ही होते रहते हैं तदनंतर उनमें मन के लीन हो जाने पर और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं रह जाती जैसे मानो कि की कोई कीर्तन में इस पद को गा रहा है निताई मेरा मत हाँती जब वह व्यक्ति प्रथम गाने लगता है उस समय सुर ताल मान लय इन सब का ध्यान रख कर जाता रहता है किंतु ज्यो ही इस पद के भाव में उसका मन थोड़ा सा लीन होता है उस समय वह केवल मत्त हाथी मत हाथी कहता रहता है तदनंतर मन जब और भी लीन हो जाता है उस समय हाथी हाथी केवल इतना ही कहता है और जब मन उससे भी अधिक लीन होता है तब हाथी की जगह हाँ इतना ही कहकर वह मुँह फाड़ कर रह जाता है श्री देव इस प्रकार हा कहकर भाभावेश में एकदम निर्वाह तथा निस्पंद हो गए एवं उसी स्थिति में प्रायः पंद्रह मिनट तक प्रसन्नोज्वल आकृति में बाह्य ज्ञान शून्य शून्य रहे तदनंतर भावावेश के दूर होने पर शशधर को संबोधित कर वे बोले श्री रामकृष्ण देव अरे भाई पंडित मैंने तुमको देखा तुम बहुत अच्छे आदमी हो गृहिणी जैसे रसोई बनाने के बाद सबको खिलाने पिलाने के पश्चात कंधे पर अगौछा डालकर तालाब में नहाने तथा कपड़े धोने के लिए चल देती है फिर रसोई घर में नहीं लौटती तुम भी उसी प्रकार सबसे उनके श्री भगवान की बातों को कह सुनकर जो चल दोगे फिर नहीं लौटोगे पंडित शशधर उनकी उस बात को सुनकर बोले यह आप लोगों का अनुग्रह होगा और इतना कहकर वे श्री रामकृष्ण देव की चरण रच को बारंबार ग्रहण करने लगे तथा इन बातों को सुनते हुए स्तंभित एवं आर्द्र हृदय से यह सोचकर के जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई आंसू बहाने लगे पंडित शशधर के दक्षिणेश्वर में आने के दूसरे दिन श्री कृष्ण देव के समीप हमारे एक परम मित्र के उपस्थित होने पर श्री रामकृष्ण देव ने जिस तरह इस विषय को उनसे कहा था अब यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे